इस प्रकार से परस्पर में एक दूसरे को धारण किया करते हैं वे विकार वालों में आधार और आधे के भाव से वे सब विकार होते हैं इस अव्यक्त को ही क्षेत्र कहा जाता है और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ कहा जाया करता है इस रीति से यह प्राकृत सर्ग है और यह क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित होता है प्रथम अबुद्धि पूर्वक होता है जिस तरह से तड़ित होती है हिरण्य गर्भ का जन्म तो तात्विक रूप से जानता है वह आयु वाला कीर्ति से सम्बन्वित धन्य और प्रज्ञा वाला होता है इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है श्री सूत जी ने कहा व्यक्त के आत्मा में अवस्थित होने पर और विकार के प्रति सहद हो जाने पर उस समय में प्रधान और पुरुष सह कर्मता के साथ अवस्थित हुआ करते हैं तमोगुण और सत्वगुण ये दोनों समता से व्यवस्थित हुआ करते हैं उसके साथ ये उद्रिक्त नहीं होते हैं और परस्पर से उसके अनुगामी रहा करते हैं जब इन गुणों की क्षमता होती है तो उस समय में लय ले जान लेना चाहिए और जब इनके किसी भी अधिकता परस्पर में विषमता होती है उस में कही जाया करती है। सत्व की वृद्धि में स्थिति हुई थी, और ध्रुव पद्म शिखा में होता है और वह बीजों में जल के ही समान प्रवर्तक होता है ये गुण विषमता की दशा को प्राप्त करके प्रसंग से प्रतिष्ठित होते हैं गुणों के क्षोभमान होने से ये तीनों गुण बड़े आदर में जानने के योग्य होते हैं ये शाश्वल अर्थात नित्य रहने वाले हैं परम है, सबकी आत्मा है और शरीरधारी हैं। सत्वगुण शरीर है।, है, है और तमोगुण साक्षात्र देव के प्रकाशक विष्णु ब्रह्मा के सृष्टा होने की अवस्था को प्राप्त किया करते हैं जिस महान ओझ वाले से यह विचित्र प्रकार की सृष्टि समुत्पन्न हुआ करती है भगवान विष्णु तम के प्रकाशक है जो काल के रूप में व्यवस्थित है जब सत्व के प्रकाशक विष्णु होते हैं तो स्थिति की दशा में व्यवस्थित होते हैं यही तीनों लोक हैं और यही तीनों गुण हैं, यही तीन वेद हैं और यही तीन अग्नियां हैं। ये निश्चित रूप से आपस में अन्वय वाले हैं अर्थात एक दूसरे के अन्वित है और परस्पर में एक दूसरे के अनुव्रत रहा करते हैं ये परस्पर में बरतते हैं और परस्पर में प्रेरणा किया करते हैं ये परस्पर में जोड़ा होकर रहा करते हैं और ये परस्पर में एक दूसरे के उपजीवी होते हैं इनका एक भी क्षण परस्पर में वियोग नहीं होता है और परस्पर में एक दूसरे का त्याग नहीं किया करते हैं उस सत और असत के स्वरूप वाले अधिष्ठित प्रधान के गुणों की विषमता से सर काल में प्रवृत्त होता है ब्रह्मा एक साथ बुद्धित्व के मिथुन को प्राप्त हुआ था इस कारण से यह क्षेत्रज्ञ तमो व्यक्त ब्रह्मा की संज्ञा वाला हुआ था कार्य और करण की संसिद्धि वाला आगे ब्रह्मा हुआ था यह दीमान तेज से अनुपम था और अव्यक्त था वह प्रथम ही शरीर था जो कि धारणत्व से था यहाँ पर अनुपम ज्ञान से और वैराग्य से था इसके अव्यक्तता के लिए उस मन से वह जो जो भी इच्छा करता था वही करता था क्योंकि उसने तीनों गुण वश में किए हुए थे और भाव से वह एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले थे चतुर्मुख ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था और अंत करने वाले पुरुष हुए इस प्रकार से स्वयं की ही ये तीन अवस्थाएं थीं। ब्रह्मत्व की दशा में सब रजोगुण है और काल की अवस्था में रजोगुण और तमोगुण होता है इस प्रकार से स्वयंभू में गुणों की वृद्धि होती है जब ब्रह्मा जी दशा में यह रहते हैं तो यह लोगों का सृजन किया करते हैं जब काल का स्वरूप धारण किया करते हैं तो उन सभी लोगों का संक्षय करते हैं जब केवल पुरुष की दिशा में होते हैं तो यह उदासीन रहते हैं ऐसे स्वयंभू की ही ये तीन भिन्न भिन्न अवस्थाएं हुआ करती हैं ब्रह्मा कमल के दलों के समान नेत्रों वाले होते हैं और काल का जब उनका स्वरूप होता है तो अंजन के समान कृष्ण वर्ण होता है जब उदासीन पुरुष के रूप में होते हैं तो यह परमात्मा के स्वरूप से पुंडरीकाक्ष होते हैं एक प्रकार से दो प्रकार से तीन प्रकार से फिर बहुत प्रकार से योगीश्वर प्रभु अनेक शरीरों को बनाया करते हैं और बदलते रहा करते हैं अनेक क्रिया आकार और स्वरूप का आश्रय ग्रहण किया करते हैं और यह सब अपनी ही लीला से करते रहा करते हैं लोक में यह तीन प्रकार वाले होकर रहते हैं इसी कारण से इनको त्रिगुण कहा जाता है चार प्रकार से प्रविभक्त होने से यह चतुर्व्यू कहा गया है जिस समय में यह शयन किया करते हैं उस समय में वह अर्धांत होते हैं प्रभु विषयों का भोग किया करते हैं जो स्वस्थ होते हैं तब निरंतर भाव होता है इसी से आत्मा कहा जाता है और ऋषि इसमें सर्वागत है वह शरीर में आते हैं भगवान विष्णु सबके स्वामी हैं, क्योंकि विष्णु का सभी में प्रवेश होता है भगवान अप्रसद्ध भाव से नाग है और नाग का संश्रय नहीं होता है संप्रहिष्ठ होने से परम है और देवता होने से ओम यह स्मृति है सबके विज्ञान होने से यह सर्वज्ञ है क्योंकि यह सब में है अतः यह सर्व कहा जाता है नरों में अर्थात जलों में यह स्वप्न किया करते हैं इस कारण से ब्रह्मा जी नारायण कहे गए हैं और अपने आप के स्वरूप को तीन प्रकार से विभक्त करके यह सकल से संप्रवृत्त हुआ करते हैं इन तीनों स्वरूपों से यह लोगों का सृजन पालन और क्रम से गसन किया करते हैं वही सबसे आगे हिरण्य होते हुए स्वयं प्रादुर्भूत हुए है क्योंकि यह सबसे आदि में होने वाले है हैं, अपने ही वश में रहने वाले हैं, ऐसा ही कहा गया है उसी कारण से पुराणों में इनको कहा जाया करता है जो है। है। वह निवृत्तों का वर्णों में अग्रकाल है। इसकी परिसंख्या मनु के सैकड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है कल्पों की संख्या से निवृत्त ब्रह्म का परार्थ कहा गया है उतने ही में इसका वह काल है उसके अंत में अन्य काल प्रतिबुद्ध होता है करोड़ों सहस्त्र वर्ष जो कि इसके ग्रह भूत हैं उतने कल्पों के समतीत हैं और शेष हैं वे दूसरे हैं जो स्वयं कल्प हैं वह बारह कल्प हैं ऐसा ही समझ लो प्रथम उनमें सांप्रत है और जो कल्प होता है एक सहस्त्र युगों के पूर्ण हो जाने पर नरेश्वरों के द्वारा परिपालन के योग्य है